आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे कुछ खास बातें करते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आशा ओझा पांडे हैं जिनसे हम बात करेंगे और बहुत पहले भी हमने उनसे बातें की थी काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई थी और साथ ही साथ एक संस्कार के बढ़ते चरण इसके माध्यम से हमने उनकी बहुत सारी कविताएं आपको सुनाई थी तो आइए उसी सिलसिले में विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें जैसे एक पिताजी को अपने बेटी के लिए कितनी सारी बातें सोचनी पड़ती है करनी पड़ती हैं उस विषय पर कुछ बातें भी होगी और कुछ रचनाएं उनकी खुद की लिखी हुई है वो हम आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से आशा उजय पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते रमेश भाई आप सभी को श्रोताओं का भी मेरा प्यार भरा नमस्ते आजकल मैं देखती हूँ हालांकि काफी कम हुआ है दहेज का मामला या लड़कियों और लड़कों में फर्क जो किया जाता है अंतर जो किया जाता है वो भी कुछ कम हुआ है लेकिन गांवों में जहाँ भी देखते हैं तो लगता है कि आज भी काफी वह फर्क है और बेटी के पाप को पता नहीं क्यों लड़के वाले बड़ा निम्न श्रेणी का समझते हैं ये कता उचित नहीं है क्योंकि लड़का और लड़की जब दोनों मिलते हैं तभी एक पूर्ण परिवार बनता है उस पूर्ण परिवार को बनाने की लड़की की भी उतनी ही महत्ता है जितनी लड़के की तो हमें चाहिए कि इस विभेद को दूर किया जाए इस खाई को पाटा जाए और जो भी ये सोचता है कि लड़की होना जुर्म है या जिसके घर लड़की है वो बेचारा है वो निरीह है वो दुखी है तो ये गलत चीज है ये सोचना कहीं भी सार्थक नहीं है क्योंकि अगर लड़कियां नहीं होगी तो आप ही सोचिए कि ये संसार ये सृष्टि क्या अकेले लड़के चला पाएंगे शायद कतई नहीं तो कई पिताओं को मैंने देखा है जिनकी लड़कियां हैं वो दहेज जुटाते रहते हैं उम्र भर वो जब पैदा होती है लड़की तब ये सोचते रहते हैं कि इसकी शादी कैसे करेंगे क्या करेंगे और बहुत सारे पिताओं को तो मैंने अपनी जमीन अपनी जायदाद बल्कि अपनी जो पाई पाई उन्होंने जिंदगी भर से जोड़ी थी वो बेटियों की शादी में खर्च करते हुए देखा है और लड़के वाले भी बड़ी बेशर्मी से दहेज की ऐसे डिमांड कर देते हैं जैसे वे लड़के को बेच रहे हैं शादी नहीं कर रहे हैं शादी जैसे पवित्र बंधन को वो एक मजाक बना देते हैं एक व्यापार बना देते हैं उससे मैं उचित नहीं मानती और कोई भी संवेदनशील आदमी कोई भी विचारशील आदमी और कोई भी सभ्य इंसान ये कभी भी इस चीज को सही नहीं मानेगा कि इस तरह लड़का बेचा जाए और लड़की को खरीदा जाए तो ये इसी पे एक बहुत करीब से ऐसी विडंबनाएं ऐसी पीड़ाएं ऐसी व्यथाएं देखी तो स्वतः ही कलम चल पड़ी तो एक कविता बनी लड़की का पिता अल सुबह उठ धो चिंता से चेहरा आंखों पर चढ़ा तलाश का चश्मा माथे पर धर अपनी आबरू, माथे की पाग, मुस्कान दबाता, चेहरे पे उबर आई दर्द की दरारे पहनकर फिक्र की मजबूत जूतिया निकल पड़ता है बेटी का बाप तर तर तार सी बिन उम्र बड़ी हुई या बरसों से चल रही उपयुक्त साथी की तलाश में दिन दिन हुई अपनी बेटियों की खातिर वर ढूंढने भीठ है जाते हैं उसके हाथ पांव, बर्फ की सिलाओं पर रखी लाश सा अकड़ जाता है उसका वजूद जब वह लौटता है हर शाम खाली हाथ उदास निराश हताश ये संतरास समझ सकता है सिर्फ और सिर्फ बेटी का बाप ये सब क्यों और कैसे नहीं मैं ये नहीं कहती कि बेटी का जन्म बुरा है न ही अशुभ मानती उन्हें ना तो वे कड़वी होती हैं ना ही वे बोझ होती हैं बेटियां तो जीवनदात्री हैं सरस सलीला हैं आंख की पुतलियां हैं कालजे की कोर हैं बेटियां आनंद प्रवाहिनी होती है उनकी हंसी मंगलमय होता है उनका मुख जुगनों सी जुगजुगाती है उनकी हंसती हुई आंखें कुमुदनी से भरे पोखर सी खूबसूरत लगती है उनकी छब गुलाबों भरे उपवन में उड़ती तितलियों सरीखी सी लगती है उनकी फुदकती चाल अपनी छुअन भर से भर देते जड़ता में चेतना ताजा खिले सुमनों से उनके कोमल हाथ पर बेटी के मां बाप के लिए जाने क्यों जाने क्यों खींचती है नियति पग पग पर चिंता की रेखाएं हर सांस पर उपजाती है डर का जाल प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक दृष्टि घेरता है उन्हें एक दुख बेटी की असुरक्षा का भय आशंकाओं का पिसाचिक रूप हावी रहता है मन मस्तिष्क पर तिस पर न हो जब वह रूपवती रंगवती या हो कम पढ़ी लिखी या फिर बेटे की चाहना में हर बार जन्म जाए गरीब बाप के यहाँ एक एक करती पांच छ या सात झुंड बनती लड़कियाँ कितना तुस्कर है उनके लिए वर्तालाशना समझ पा रहे हो ना तुम जब हर तरह से सक्षम हो दूल्हा तब मांग, मांगी जाती है उनके साथ अखूट दौलत की पोटली उस घर की बहु बनाए जाने के लिए या कहीं उससे दुगनी उम्र का दूजवर अपने साथ अपने दो चार बच्चों को अपनाने के एवज में सशर्तियाँ करना चाहता है उसे अंगीकार कभी तलाकशुदावर के लिए दूर की भुआएँ मौसियां चाचियां ताइयाँ तरस खाकर बड़े अपनेपन आत्मीयता से सुझाती है सुझाव कहीं बड़ी उम्र के निकम्मे निठल्ले बेटे के लिए घर भर में घर भर के कामकाज निपटाने की की आस में में मिलती उस गरीब बाप पर तरस खाने के के ढोंग साथ बदले जिससे जाती है उम्मीद तमाम उम्र अपने ही ससुराल में बनी रहे आया किस्म की सुशील समझदार मूक बघीर बहू कहीं बरसों इलाज के बावजूद कभी बच्चे पैदा न कर पाने के लिए अनेका अनेक चिकित्सकों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए रईस बीमार नपुंसक ना नामर्द बेटे के लिए दौलत के रेशमी गिलाफ में बड़े सलीके से छुपाते हुए उसके एब बेक बेसरमाई से मांग लेते हैं लड़के के रिश्तेदार मजबूर बेबस लड़की का हाथ दिखाते हुए उसके माता पिता पर अथा अन्य दया भाव तब उपयुक्त वर्ग की तलाश में निकला बाप कितनी मोते मरता है एक ही जिंदगी में कभी विचार पाए हो तुम कितनी कितनी बार पीता है खून के घूंट कभी सोचा तुमने कितने कदमों में कितनी बार गिरती है उसके सम्मान के सूचक उसके माथे की पाग कितना जलील होता है वो कितने ही लड़के वालों के घर शायद अनुमान भी ना हो तुम्हें ओह यह क्या क्यों भूल रहे हैं हम वर यानी बेटा बेटा यानि गरूर बेटा यानि घोर निकम पन आवार की तमाम कमजोरियों के बावजूद असफलताओं के बावजूद बैठे बिठाए अतः दौलत अर्जित करने का एक संयंत्र बेटा यानी समाज दुनिया में मान सम्मान खुशी हंसी बटोर लेने का लाइसेंस जबकि बेटी के माँ बाप उसके जन्म की आंतरिक खुशी के साथ पीने लगते हैं सामाजिक उपेक्षाओं प्रताड़नाओ उल्हानाओं का कड़वा सा बाह्य या परिताप घोटने लगते हैं खुद की हर छोटी छोटी जरूरत व खुशी का गला ताकि जी सके बेटी ढकी ओढ़ी पहनी इज्जत आबरू मर्यादा के साथ बावजूद इन सब के हर पद पर खड़े मिलते हैं दुश्चेओं के दुर्योधन जो कभी अपनी तीखी आंखों से छीलते हैं उनकी आबरू के परिवेष्टन कभी अपनी ताकत व पौरुष के गुरूर में अंधे जोर जबरदस्ती बनाते हैं इन मासूमों को हर गली नुक्कड़ शहर देश अपनी हवस्त का शिकार पोस्ता जी ने हमारा समाज हमारा धर्म हमारा न्याय समाज रूपी अंधा कौरव जिसके अंधेपन को स्वीकारती हुई धर्म की गंधारी भी बांध लेती है अपनी ही आंखों पर पट्टी समाज व धर्म का पक्ष धर न्याय भीष्म करता रहता है आचरण लड़के लड़कियों के बीच समाज का दोगला व्यवहार थमा देता है लड़की को कभी कभी उनके मां बाप को कभी कभी सामूहिक तौर पर उनके पूरे परिवार को फांसी का फंदा या जहर की पुड़िया नदी तालाब कुएं बावड़ी झील ले लेते हैं उन्हें अपनी आगोश में जिसके बाद अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ सुर्खियों में होती है उनकी आत्महत्या की खबरें फला परिवार ने शाम खाने में मिलाया जहर की आत्महत्या सरकारी दे देते हैं मज़ अपनी ड्यूटी को अंजाम समाज के सभ्य पड़ोसी घड़ियाली आंसू बहाते हुए निभाते अपना कर्तव्य देकर उस पीड़ित परिवार के प्रति पुलिस को एक छोटा सा हकलाता बयान कुछ माह या सालों के से जांच के बाद बंद हो जाती है सारी फाइलें युग बदला पर नहीं बदला समाज नहीं बदले लोग नहीं बदली उनकी सोच तब लड़की का होना अखरता है तब लड़की होना भी अखरता है तो ये समाज की विडंबनाएं आज भी बहुत सारी दिखती रहती है जी आशा पांडे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कविता के माध्यम से जो एक पिताजी को और पूरे परिवार को लड़के के वजह से जो पीड़ा होती है जो दुख उनको सहन करनी पड़ती है वो सारी बातें आपने एक एक करके उनको अपने शब्दों में बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी को सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार से अपने प्रियजन से जोड़ते हुए ये सारी चीजें उनके एक दृश्य की तरह उनके बीच में मानस पटल पर वो सारी चीजें उनके सामने आ गई होंगी और मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो बातें हैं हमारे जीवन में आम होती हैं लेकिन अब वक्त आ गया जागने का हमें लड़का और लड़के में बे नहीं करना है हमें दोनों को समान रूप से पढ़ाना है आगे बढ़ाना है सम्मान भी दोनों को समान रूप से देना है अगर इस तरह की बातें जो हमने अभी कविता के माध्यम से या जो आशा पांडे के कलम से लिखी हुई बातें अगर आपके परिवेश में हैं तो उसे जरूर थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए आपके लिए नया सवेरा इंतजार कर रहा है क्योंकि समय बदल रहा है लोग बदल रहे हैं आज पूरा संसार बदल रहा है आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर देती हैं तो बाबुल कर यहां पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं नमस्कार मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कई बार ऐसे होता है कि बेटी को लेकर काफी चीजें जो है पिता को बहुत सोचना पड़ता है और एक पिता ही अपने दर्द को कहीं बया नहीं करता लेकिन शायद आपकी कलम से कुछ बातें उनके दिल की शायद बया हो जाए आशा जी आप क्या कहना चाहेंगे एक पिता के बारे में एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने आ, पिता के ऊपर एक कविता लेकर कैसा जुलाहा है पिता जुलाहा जिस तरह अपने बहुत बारीक बारीक धागों से वस्त्र बुनता है कहीं कोई गठान नहीं रहने देता है और कितनी वो मेहनत से कितनी लगन से उन धागों को बुनता है उनको चटक रंग देता है उसके पीछे उसकी क्या मेहनत है कोई समझ नहीं सकता है उस हम जब बाजार में कपड़ा देखते हैं तो कोई उसकी पीड़ा पीछे ये नहीं समझता है कि इस धागे को बुनने के पीछे किसकी मेहनत है कि किसकी लगन है और किसने इसको इस तरह इतना सुंदर बनाया है या उसने कितनी नींदें खराब की है मैं पिता को उसी तरह का जुलाहा मानती हूं जिनके कारण हमारे इस घर रूपी वस्त्र का धागा इतना सुंदर बुना जाता है तो माँ की महिमाओं पे बहुत बातें हुई है सोचती हूँ कभी कभी पिता की महिमा पे भी बात होनी चाहिए क्योंकि वही है जिस तरह मैं कहती हूँ कि लड़का लड़की समान है वो सृष्टि को चलाते हैं सृष्टि के सृजन करता है माँ बाप भी तो सृजन करता है तो बाप को कहीं भी या पिता को कहीं भी इस तरह उससे अलग कर देना अनदेखा अनदेखा कर देना कहीं उचित नहीं है तो मैंने क्योंकि अपने पिता को उनके साथ उनके बिजनेस में बचपन से लगी थी तो बहुत करीब से देखा था कि बिजनेस था शाम को कभी गल्ला कम उठता तो कितनी पीड़ा से घर की तरफ जाते थे कि आज शाम का खर्चा कैसे निकलेगा तो माँ को तो सिर्फ जब पिता लाके देता है तो रोटी बनानी होती है पर उस रोटी की व्यवस्था पिता को करनी होती है किसी भी तरह तो उनके चेहरे पे जो आकृतियाँ उभरती थी दर्द की उन आकृतियों को बहुत करीब से देखा है मैंने कैसा जुलाहा है पिता पिता कैसा जुलाहा है ना जो बच्चों के लिए हर खुशी बुन लेता है पता नहीं कहां से लाता है रेशमित आगे सबसे नर्म सबसे मुलायम सबसे चटक रंग बेशकीमती, उसके बुढ़े होते हुए हाथ भी कभी थकते नहीं अपने बच्चों के लिए खुशी बुनते हुए जब झुरियां पड़ती हैं हाथों में कापने लगती है आवाज क्षीण होने लगती है आंखों की रोशनी वो और भी साध लेता है अपने हाथ ताकि उसके बाद भी खाली ना रहे उसके बच्चों का दामन खुशियों से मैंने खो दिया मैंने खो दिया अपना ये जुलाहा पर मेरा दामन आज भी भरा है उस जुलाहे की बुने तागों से नर्म मुलायम तागे अनगिन तागे सबसे भिन तागे जिन पर बहरा गिर जाता है मेरी आंखों का खारापन पर यह खारापन उड़ाता नहीं रंगीन तागों का बल्कि चमकीला कर देता है रंगीन का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कविता के माध्यम से कविता की जो बातें हैं उनकी भावनाओं को आपने व्यक्त किया और आपने अपने पिता का अनुभव सुनाया कि आप उनके साथ रहें उनके बिजनेस में हाथ भी बटाएं उनको और बहुत ही अच्छी बात आपने उनके द्वारा बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला और उनके साथ किस तरह से उनका बिजनेस का जो भी बातें उनके पास आती थी कम ज्यादा जो भी प्रॉफिट या नुकसान होता तो उन्हें किस तरह से उनकी मनसा होती है वो चीजें आपने बहुत करीबी से देखा है जिसके बारे में आपने अपने शब्दों में बताया और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई हम सभी को और मैं चाहूंगा कि आज के इस परिवेश में जैसे कि सब कुछ बदलने लगा है तो क्या समय के अंतराल में ये भी चीजें बदलेंगी कि पिताजी को अपने बेटी के लिए जो आज चिंता हो रही है वो चिंता खत्म हो सकती है मुझे कई बार उम्मीद होती है कि ये चिंताएं खत्म होगी और कई बार मैंने देखा है कि लड़कियां जितनी ज्यादा पढ़ गई हैं जितनी ज्यादा उन्होंने पद हासिल कर लिए हैं या ऊंचाई को छू लिया है उनके लिए लड़का ढूंढना पिताओं के लिए और भी दुष्कर कार्य हो गया है क्योंकि हर पिता चाहता है कि जिस स्तर पर उसकी बेटी है तो कम से कम उस स्तर का लड़का तो मिले तो ये इतना दुष्कर कार्य हुआ है और Uh, कुछ समाज में खास करके मैंने राजस्थान में मैं कहूँगी कुछ जाति के लोग तो ऐसे हैं जैसे बेटा आई ऑफिसर बन गया तो उसकी कीमत एक करोड़ आरएस ऑफिसर बन गया तो उसकी कीमत पचास लाख टीचर बन गया तो उसकी कीमत पच्चीस लाख लेकिन वे ये नहीं देखते हैं कि उनके माँ बाप उनको भी कमाती खाती बेटी दे रहे हैं जो पूरी जिंदगी तनख्वाह उन्हीं को देगी वो अपने पिता को नहीं देती है शादी के बाद तनखा और शादी से पहले भी अगर किन्नी लड़कियों की नौकरी लग जाती है तो मैंने ये देखा है कि वो अपने बेटी का पैसा घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि उस पैसे को बचा के रखते हैं और पूरा उसकी शादी में या एफडी करके उसी को दे दिया जाता है तो क्यों ये फर्क खत्म नहीं हो रहा है सरकार जब ये कहती है कि एक या दो बच्चे तो आदमी चाहता है कि वो एक या दो बच्चे करे पर वो एक बेटा इसलिए भी करना चाहता है कि बेटी शायद उसकी बाद में सेवा नहीं कर पाएगी या बेटी स्वतंत्र नहीं रह पाएगी अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए अपने ही माँ बाप की परेशानियों में उनके साथ खड़े होने के लिए तो समाज ये चीज क्यों नहीं बदलता है जब एक लड़की अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है अपने एक सास ससुर का सम्मान कर सकती है उनको अपना समझ सकती है तो एक जवाई क्यों नहीं अपने सास ससुर की सेवा कर सकता क्यों नहीं वो दोनों मिलकर दोनों ही परिवार को संभाले इस तरह भी हो सकता है तब कहीं समाज में जो बेटे और बेटी का ये विभेद है ये खत्म हो पाएगा आशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी लिस्नर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी चीजें जो है समझ में आ रही होगी क्योंकि उनके पास भी इसी तरह की समस्याएं रहती हैं और जहां तक आपने जो एग्जाम्पल दिया कि बेटा अगर आई ऑफिसर है तो फिर उसकी कीमत उसी हिसाब से ली जाती है तो ये कहीं न कहीं दिल को आ, कहीं न कहीं एक चोट जैसा लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो क्या इन चीज़ों को बदला जा सकता इन चीजों को अगर लड़के या लड़की के माता पिता दक्यानुषी हैं तो मुझे लगता है कि लड़कों को या लड़कियों को अब आगे आ जाना चाहिए और उन्हें विचार करके अपने माँ बाप को समझाना चाहिए कि नहीं मैं तो नहीं लूंगा दहेज लड़के को ये कहना चाहिए और लड़की को ये कहना चाहिए कि आप जहाँ दहेज देकर मेरी शादी करेंगे मैं वहां शादी नहीं करूंगी और रमेश भाई मैंने भी अपना एक रिश्ता सिर्फ इसीलिए तोड़ा था कि उन्होंने दहेज की डिमांड की मेरे से मेरे पिता से नहीं मुझे बुला के सगाई हो रखी थी तो मुझे बुला के एक तरफ वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पिता ने सगाई में बहुत कर, कम खर्च किया है मेरे स्टेटस के अनुसार नहीं किया मेरे पिता के स्टेटस के अनुसार नहीं किया तो हमारी इंसल्ट हो गई मुझे उस चीज को लेके इतना बुरा लगा कि हम तो सात बहने हैं मेरे पिता इस तरह किस किस की आ, क्या क्या करेंगे कर रहे हैं वो अपने से ज़्यादा हर पिता चाहता है कि वो अपनी लड़की का अपनी बेटी का या अपने बेटों का खर्च या उनके शान शोकत पूरे अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करे हर पिता चाहता है क्योंकि वो साथ कुछ नहीं ले जाना वाले हैं जो भी वो करते हैं वो अपने बच्चों के लिए ही करते हैं तो उसमें अगर वो अच्छा ही देने वाले थे लेकिन शुरू में इसलिए भी कम दिया जाता है कि एक बार देखें तो कि उनका क्या रवैया रहता है तो उन्होंने जब ये कहा मुझे बुलाकर कि हमारी बड़ी इंसल्ट हुई तो मैंने अपने पिता से जाके बोल दिया कि मैं ये सगाई नहीं रखूंगी सा, वही सामाजिक दबाव वही सब कुछ की बदनामी होगी ये वो हुआ पहले शुरू में लेकिन फिर पिता ने मेरा साथ दिया कि लड़की सही कह रही है आज जिसने इस बात की शुरुआत की है कल वो पूरी जिंदगी इसको चेंज से नहीं रहने देगा तोड़ा गया रिश्ता उन्होंने खूब बदनामी भी की समाज में बहुत गलत तरह की बातें भी की कि लड़की ये वो लेकिन ये हिम्मत हमें जुटानी पड़ेगी एक बार इस तरह का एक बार विद्रोह करना पड़ेगा और ये विद्रोह लड़कियों को करना पड़ेगा ये विद्रोह पढ़े लिखे लड़कों को करना पड़ेगा कि नहीं पिता मैं अगर आपने मुझे पढ़ाया है तो लड़की के पिता ने भी तो उसे पढ़ाया है अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो लड़की भी तो नौकरी कर रही है तो आपकी अगर मेरी मां ने मेरे लिए नौ महीने का कष्ट झेला है तो उसकी मां ने भी तो वो नौ महीने का कष्ट झेला है किस चीज का फर्क है और अगर लड़कियां इस तरह देना बंद कर देंगे लोग पढ़े लिखे लड़के भी जब बैठे रहेंगे तो उन्हें खुद ही अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा और इस परिवर्तन के लिए एक मशाल जनानी पड़ेगी इस परिवर्तन के लिए एक विरोध की आंधी चलानी पड़ेगी इस परिवर्तन के लिए ये छोटी मोटी जो बातें हैं कि समाज की बदनामी या समाज क्या कहेगा समाज कहीं भी आगे नहीं आता मैंने दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर बहुत सारी लड़कियों को आत्महत्या करते हुए देखा है क्या समाज आया कहीं भी समाज कहीं साथ नहीं आता है पूरी जिंदगी बेटी का बाप रोता है बेटी की माँ रोती है उसके भाई बहन रोते हैं और समाज थोड़ी सी कर कर के लड़के वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था चुप हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं समाज की अच्छाइयों को ग्रहण करना और समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं उनका खुलकर विरोध करना होगा ये विरोध मैंने तो 25 साल पहले किया था आज तो जमाना बहुत बदला है इसलिए मैं चाहूंगी कि कोई भी लड़की जिसे ये पता चले कि उसके बाप ने लड़का खरीद रहा है उसका बाप सिर्फ इसलिए लड़का खरीद रहा है कि उसकी जिंदगी अच्छे से रहे और वो अपनी कमाई अपनी पूरी पूंजी दे रहा है तो ऐसे लड़के से शादी करने से इनकार कर दे और लड़का अपने पिता से बिल्कुल खुलकर विरोध करे कि आपने मुझे पढ़ाया आपने मुझे पर यह अच्छे संस्कार नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता के असंस्कारी होने की बात या मेरे पिता के इस तरह की बात पूरे समाज में फैले कि मेरे पिता मेरी कीमत लगा रहे हैं मुझे बेच रहे हैं या फिर लड़का साफ ये कह दे कि ठीक है आप कीमत ले लीजिए फिर मैं कभी आपके घर में पांव नहीं रखूंगा तो शायद कुछ हल निकल कर आए शायद कुछ बदलाव समाज में आए इस बात को लेकर आशा अच्छा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूं हमारी सभी खास इस रेडियो मधुबन को सुन रहे इस वक्त उनको पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमें कदम उठाना है और खास हमारे दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा जो लड़के हैं उन्हें भी इस तरह से आगे आके कदम उठाना होगा कि हम दहेज नहीं लेंगे अगर लेते हैं तो हम अपना अलग रहना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कदम आपको बढ़ाना होगा तब जाके समाज में जो बदलाव है उसको हम लोग ला सकते हैं और एक समानता जो है बेटी बेटी में वो ला सकते हैं तो बेटियों को भी आगे आना है और बेटों को भी आगे आना है इस विषय को लेकर तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रीड मत वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुरते रहो नमस्कार आप सुडर रेडियो मधुबन नाइनटी एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और जैसे कि हमने शुरुआत में कार्यक्रम के बहुत सारी बातें आपसे की एक पिता और बेटी के बीच में जो समन्वय होता है एक प्यार होता है लेकिन वही प्यार जब बेटी के लिए पिता को अपहर ढूंढने लड़के के लिए वर ढूंढना होता है तो उसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है और किस तरह की बातें उन्हें सहन करनी पड़ती वो सारी बातें हमने डिस्कस किया और निष्कर्ष यह है कि अब वर्तमान समय में जिस तरह से समय बदल रहा है टेक्नोलॉजी हमारे बीच में है काफ़ी कुछ हम सीख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ हमें अपने रिलेशनशिप में भी कुछ आगे बढ़ना है तो लड़का और लड़की दोनों को आगे आके अपने विचार लोगों के बीच में रखना होगा ये हमने सोचा है इस तरह का अगर लड़का चाहे तो अपनी शादी के लिए वो खुद डिसाइड करे कि दहेज लेना है या नहीं लेना है लड़की चाहे तो वो भी अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं तो इस तरह से हम लोग अपना डिसीजन ले आगे बढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में एक और नया बदलाव हम देख पाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को जारी कर कभी-कभी हमारे परिवार में जिस तरह से पिताजी बड़ा हो जाता है फिर बुजुर्ग हो जाता है तो उस बुढ़ापे में जो बेबसी आती है उस पर एक बहुत ही सुंदर कहानी हम आशा पांडे ओझा जी से सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार आशा जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया रमेश भाई आ, ये कहानी एक वृद्ध की है जो गाँव में रह रहा होता है पत्नी के देहांत के बाद अपने इकलौते पुत्र के पास शहर में आ जाता है शहर में आने के बाद एक तो वैसे ही वो पत्नी व्यथा से पीड़ित उनके देहांत के बाद गांव का आदमी शहर के माहौल में वैसे भी कम ढल पाता है और जब घरवाले उसका सहयोग नहीं करें या उसे अच्छी सार संभाल नहीं करें तब वो कितनी पीड़ाएँ भोगता है इस कहानी के माध्यम से मैंने व्यक्त की है पर कहीं न कहीं आज के बच्चों में इतनी संवेदना शेष है कि वह अपने बुजुर्गों को संभाली लेते हैं तो यही एक कहानी मैं बेबस बुढ़ापा नाम से आपके सामने रख रही हूं। उमा की कॉलेज की छुट्टी आज साढ़े चार बजे ही हो गई। वैसे तो कॉलेज का समय एक से छह बजे तक का है परन्तु आज कॉलेज के ट्रस्टी दीनानाथ जी का आकस्मिक निधन हो जाने की वजह ऐसी छुट्टी डेढ़ घंटा पहले ही हो गयी क्यों तो ये खबर बहुत दुखद थी पर उमा यह सोचकर काफी खुश थी कि चलो कम से कम आज का ये डेढ़ दो घंटा वह अपने दद्दू के साथ बिता पाएगी रोज तो इतनी भागम भाग रहती है कि दस मिनट भी उनके पास बैठ पाने की फुर्सत नहीं मिल पाती मम्मी पापा मैं सब कितना बिजी रहते हैं कि दद्दू के लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाते दद्दू अकेले बहुत बोर हो जाते होंगे पर करें भी तो क्या हम सब की भी तो मजबूरियां हैं। शहरों में वक्त तो इस तरह कम पड़ जाता है जिस तरह सहरा में पानी एक बड़ा शहर कितना वक्त छीन लेता है ना हमसे जो वक्त हमारे अपनों के लिए होता है और वो इंसान कितना अकेला पड़ जाता है जो शहरी भागम भाग का हिस्सा नहीं है हम भी तो कहाँ निकल पाते हैं वक्त के लिए पर ने आज तक एक बार भी गीला या शिकवा नहीं किया घर में घुसते या फिर घर से बाहर निकलते वक्त दो मिनट मुश्किल से बरामदे में बैठे दद्दू से बतिया पाते हैं। वो तो कभी कभी या फिर शाम को खाना देते वक्त पाँच मिनट उनके पास बैठ पाती हूँ दद्दू खाना भी तो हमारे साथ बैठकर खाने की बजाय अपने कमरे में ही खाते हैं सोचते सोचते उमा के जाने कब स्कूटी की रफ्तार इतनी बढ़ा दी कॉलेज ऐसी शहर के बीच का लगभग सात किलोमीटर का रास्ता उसने रोज की अपेक्षा आज कुछ जल्दी तय कर लिया बाजार आते ही उसने एकदम से स्कूटी के ब्रेक लगाए जैसे अचानक कुछ याद आया स्कूटी साइड में खड़ी कर दुकान पर चढ़ते चढ़ते ही सामान ऑर्डर करने लगी आज उससे दुकान पर खड़े पहले से जो भीड़ थी उसकी बिल्कुल परवाह न की वह बिना रुके एक ही स्पीड में सामान ऑर्डर करने लगी अंकल बिस्किट पॉपकॉर्न चिवड़ान नमकीन व मुनक्का दे दीजिए प्लीज जल्दी कीजिए दुकानदार मुस्कुरा कहने लगा लगता है बेबी जी आज बहुत जल्दी में हो हाँ अंकल आप प्लीज जल्दी कीजिए सिर्फ पांच ही मिनट में वह स्कूटी पुनः स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ी आज वह एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गमाना चाहती थी आज उसको एक चिंता निरंतर सता रही थी पता नहीं दद्दू कैसे होंगे बुखार उतरा होगा या नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं शाम करीबन पांच बजे एक प्लेट में भुजिया बोरबोन की बिस्किट बुखार की गोली रखकर पानी का गिलास साथ में लेकर वह के कमरे की तरफ दाखिल हुई दरवाजे से ही दद्दू को आवाज लगाती रही और प्यार भरी मीठी झिड़की भी देते हुए कहने लगी दद्दू आज शाम आप टहलने नहीं गए समझे ना आपको बुखार है और ये आपको किसी ने बताया तक नहीं अगर आज मुझे पता चलता न चलता तो आपने किस, आप किसी को बताते भी नहीं और तो और अभी भी आप टहलने जाते जैसे दो दिन टहलने न गए पार्क पर कोई आफत आ जाएगी कहते कहते उमा ने पानी का गिलास और प्लेट सेंटर टेबल पर रख दी जो दद्दू के पास खिसका दिया आप नाश्ता लेकर ये बुखार की गोली लें तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बनाकर लाती हूं अपनी बात खत्म करने से पहले ही उमा फुर्ती से किचन की तरफ चली गई देविका प्रसाद जी ने मन ही मन सोचा आफत तो आ जाएगी बेटा पर पार्क पर नहीं इस घर पर अगर मैं बहू को इस वक्त घर में दिखाई दिया तो कोई ना कोई आफत तो जरूर आएगी बहू के आने से पहले घर छोड़ दूं तो अच्छा है नहीं तो देखते ही दो चार ताने जरूर मारेगी देविका प्रसाद जी की एक एक करके ज्योति द्वारा सुनाए जाने वाले ताने याद आने लगे जो गत आठ महीनों से वो अपनी क्लोती बहु ज्योति से सुनते आ रहे हैं बहू के इस कड़वे व्यवहार के स्मरण भर से उनका मन अंदर तक कसमसा उठा और वे बड़े दुखी हो गए द्रविभूत हो गए बिना कुछ खाए ही प्लेट में रखी कड़वी गोली उठाकर एक ही झटके में निगल गए यूं तो दवा निगलना उनको जहर निगलने से कम नहीं लगता पर उनके प्रति बहु की रग रग में भरी नफरत और कटुता के ख्याल भर से गोली की कड़वाहट को कम कर दिया वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर ज्योति उन्हें देखते ही अपना आपा खोकर अनाप शनाप कुछ भी क्यों बोलने लगती है मैं कुछ काम पूछता हूं तो बताती नहीं है बिना बताए करूं तो उसे सुहाता नहीं है आखिर क्या करूं क्या मैं इस इन सब पर मात्र एक बोझ बनकर रह गया हूं उनकी नजर घड़ी पर पड़ी पांच बजकर आठ मिनट हो चुके थे अब पांच दस मिनट में बहु आती ही होगी मुझे निकल लेना चाहिए कौन सी अब टांगों में जान बची है पर मुझे घर पर देखकर कर खाम खा बहू का खून जलेगा जब जब मैं बहू को घर पर मिला उसने कुछ न कुछ जरूर सुनाया और कुछ नहीं तो यह कहकर पंखा ही बंद कर देती है कि बिजली वाले क्या सगे लगते हैं कितना बिल आता है जरा खबर भी है शहरों के खर्च कितने मुश्किल से चलते हैं आपको क्या पता इनसे तो बुढ़े बुढे लोग हैं जो घरों का काम निपटा देते हैं पर यह लाट साफ तो पलंग पर तोड़ने के बजाय बाजी नहीं आते और भी जाने क्या क्या सुनने को मिलता है पर क्या करूं कोई उपाय भी तो नहीं है शुक्र है कि बहू ने अब तक बातों के ही घाव दिए कहीं किसी रोज लातों के नहीं नहीं हे भगवान ऐसा दिन आने से पहले ही मुझे उठा लेना विचारों की उथल पुथल में जाने कब सवा पांच बज गए पुनः नजर घड़ी की ओर दौड़ी और बोल पड़े हे राम अब तब तक तो उमा चाय लेकर अंदर आ चुकी थी क्या हुआ दद्दू कुछ नहीं बेटा कहकर देवी का प्रसाद चुप हो गए चुप न होते तो कहते भी क्या उमा ने चाय का कप दद्दू को पकड़ाते हुए पूछा क्या हुआ दद्दू आपने बिस्किट क्यों नहीं खाए आपके फेवरेट है ना हाँ बेटा पर मन नहीं कर रहा ओहो दद्दू आपके लिए तो लाई हूँ खा लो ना प्लीज़ नहीं बेटा बस अच्छा तो चाय के साथ ही एक दो ले लो सुबह से कुछ नहीं खाया आपने सुबह जो एप्पल चीकू बिस्किट मैंने आपके लिए रखे थे वो भी यूँ की यूं रखे हैं कहते हुए उमा ने बिस्किट चाय में भिगोकर जबरदस्ती जबरदस्ती के मुंह में डाल दिए पोती के निर्मल स्नेह से देविका प्रसाद जी की मन आद्र कर दिया परिणाम स्वरूप दो अशुकर्ण मोतियों की तरह लुढ़क कर दद्दू की आंखों के किनारे आ गए जैसे किसी जोहरी ने मोतियों की थैली से दो सच्चे मोती छांटकर अलग रख दिए हों पोती के सिर पर स्नेह का हाथ रख कर इस कदर भाव हो उठे की हो कम कंपाने लगे वह बिस्किट हलक में ही अटक गया उमा ने अपनी हथेलियों से दद्दू की आंखों की कोरों पर आए आंसू को पहुंचते हुए कहा दद्दू आप भी ना एकदम बच्चे हो लो ये दो उमा ने अपनी हथेलियों से दद्दू की आंखों की कोरों पर आए आंसू को पहुंचते हुए कहा दद्दू आप भी ना एकदम बच्चे हो लो ये दो बिस्किट और खा लो प्लीज मेरे प्यारे दद्दू पोती की मनोहर देवी का प्रसाद जी टाल ना पाए दो बिस्किट और खा ही लिए इतने में स्कूटी का हार्न बजा उमा यह कहते हुए सरपट भागी लगता है मम्मा आ गई मैं गेट खोलती हूँ देविका प्रसाद जी ने चाय पी न पी कुछ बोलते ही उनकी तरफ ऐसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा कि देविका प्रसाद जी को लगा मानो किसी ने एक साथ सो कटारी उनके कलेजे में घोंपती हो वो नज़र झुका कर लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकलने लगे उमा घर में घुसती हुई माँ से कहती रही मम्मा देखो ना दद्दू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बुखार से तप रहे हैं फिर भी टहलने जा रहे हैं आप ही कुछ समझाओ ना दद्दू को ज्योति उमा की बात को अनसुना कर ऊपर अपने कमरे में चली गई देविका प्रसाद जी धीरे धीरे मेन गेट के बाहर हो लिए उमा ने मुड़कर पुकारा दद्दू प्लीज रुक जाओ आज आप टहलने मत जाओ आप आराम करो ना प्लीज़ पर दद्दू उमा की बात को अनसुना कर आगे बढ़ते गए उमा को भी लगा कि आप दद्दू नहीं मानेंगे तो वह अपनी अनमनी सी गेट बंद करके मुड़ने ही लगी कि धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी वो फुर्ती से वापस पलटी देखती है दद्दू गिर पड़े वो आवक रह गई एक बार तो समझ में नहीं आया कि क्या करे फिर झट से गेट खोलकर बाहर दौड़ी दद्दू को उठाने लगी उठा नहीं पाई वह जोर जोर से मम्मा मम्मा पुकारने लगी उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस वाली सुमन आंटी बाहर आ गई माजरा समझ गई वो तुरंत ऊपर से उमा की मदद करने आगे पहुंची दोनों देविका प्रसाद जी को उठाकर सहारा देकर घर ले आई पलंग पर लेटाया देविका प्रसाद जी की अर्ध बेहूसी की स्थिति में थे गिरने से उनके सर में मामूली सी चोट आ गई थी उसमें से लहू की हल्की सी पतली धार बहने लगी उमा दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई डेटोल से दद्दू की चोट साफ की गोच पीस बिटाडिन लोशन लगाकर दद्दू को सिर पर पट्टी की सुमन आंटी दद्दू की हथेलियां पगतलियों को बारी बारी मसल रही थी उन्होंने पूछा क्या वह बेटा आज अभी तक मम्मी नहीं आई नहीं आंटी वो आ गई ऊपर बाथरूम में होगी शायद अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ घर खुला पड़ा है तेरे अंकल के आने का टाइम हो गया है कोई काम हो तो बुला लेना और हाँ तू बाऊजी को हल्दी का दूध देना गर्म करके आराम मिलेगा कहते हुए उन्होंने विदा ली और घर में इतनी आवाज़ों के बावजूद जब ज्योति बहुत देर तक नीचे नहीं आई तो उमा यह कहकर ऊपर चले गई दद्दू मैं एक सेकेंड मैं आई मैं मम्मा को बुला लाती हूँ शायद उनको ऐसी चल रहा होगा और उन्हें आवाज सुनाई नहीं दी होगी उमा ने एक सांस में सीढ़ियाँ चढ़ ली चार बार नोक करने के बाद मम्मा मम्मा पुकारने पर जब उन्होंने ज्योति ने दरवाजा नहीं खोला तो उमा ने कमरे का बाहर लगी डोरबेल बजा दी दरवाजा खोलते ही ज्योति बरस पड़ी क्या है मम्मा नीचे चलो दद्दू गिर गए गिर गए तो मैं क्या करूँ बुढ़ापे में तनक तनक करेंगे तो ऐसा होगा जरा भी बुढ़ापे का लिहाज नहीं है इस आदमी को जीना हराम कर रखा है मेरा तो माँ के इस तरह के अनाप शनाप बोलने पर हैरान उमा माँ से चुप हो जाने का निवेदन करने लगी मम्मा प्लीज़ चुप हो जाओ दद्दू सुन लेंगे मम्मा प्लीज़ चुप हो जाओ दद्दू सुन लेंगे आप ये सब क्या बोल रही हैं दद्दू टहलने जा रहे थे कमजोरी से चक्कर आने से गिर गए होंगे आपको सुबह भी और अभी अभी मैंने बताया तो था कि दद्दू को बुखार है उमा का वाक्य खत्म होते ही जो फिर चीख पड़ी बुखार है तो लाइट साहब जा ही क्यों रहे थे किसी को टाइम दे रखा था घर में कभी पाव आलू ला नहीं दिए चौराहे पर बैठ ताश खेलते रहते हैं तब तबीयत ठीक रहती है घर में कांटे चुपते इनको तू जा बहस मत कर मुझसे मैं कोई उमान मनीषी सीढ़िया उतरने लगी जितनी फुर्ती से उसने सीढ़िया चढ़ी उतनी ही धीमी गति से वापस उतर रही थी उसे लगा जैसे किसी ने उसके पाओ की शक्ति नीचोड़ ली हो यह सब कुछ उसकी समझ से बाहर था उसका कलेजा धक धक करने लगा उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की हे भगवान दद्दू ये ना सब सुन ले वर्णा वो क्या सोचेंगे अपने ही बेटे के घर में उनके साथ ऐसा व्यवहार इतना अपमान देविका प्रसाद जी ने अर्ध बेहोशी की अवस्था में भी सब कुछ सुन लिया ज्योति का कमरा सीढ़ियां चढ़ते ही देविका प्रसाद जी के कमरे के वेंटिलेशन सीढ़ियों में ही खुलता था पर देविका प्रसाद जी के लिए ज्योति का ये रूप नया नहीं था ज्योति का ये रूप नया तो उमा के लिए था उमा ने मम्मा का ये रूप पहली बार देखा वो किसी भी गैर के लिए नहीं इसी घर के सबसे बुजुर्ग और सम्मान्य व्यक्ति के लिए उमा हैरान थी परेशान थी ये सब देखकर, कर यह सब सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अब दद्दू से नज़र कैसे मिला है उफ यह सब क्या कोचिंग डांस क्लास कॉलेज इन सब में तो इतना व्यस्त थी कि उसका घर पर समय कम ही बीतता वह पापा के साथ घर से निकलती तो पापा के आने से थोड़ा पहले ही घर में पहुंचती। पापा की पोस्टिंग शहर से सत्तर किलोमीटर दूर होने की वजह से आठ घंटे की ड्यूटी के अलावा चार घंटे अप डाउन के भी लग जाते थे सुबह आठ बजे घर से निकले पापा शाम आठ बजे घर पहुंच पाते दद्दू भी तो पापा के आने के बाद ही घर पर आते दद्दू अभी आठ महीनों से ही तो हमारे साथ रह रहे हैं वरना जब तक बाईजी जिंदा थी तब तक उन्होंने दद्दू के लिए किसी को एक कप चाय बनाने की नौबत तक नहीं आने दी दद्दू प्रधान अध्यापक थे रिटायर हो गए पेंशन भी अच्छी खासी आती है पापा मम्मी को बाईजी की दद्दू पर एक पैसा खर्च करने की कभी नौबत नहीं आई उल्टा पापा मम्मी को जब जब एक मुस्त रुपयों की जरूरत महसूस हुई तब तक दद्दू ने एक मुस्त रुपये दिए अभी हाल ही में तो विकास की कोटा शिफ्ट कराने के लिए कोचिंग की डेढ़ लाख की फीस दद्दू ने ही भरी फिर मम्मी का व्यवहार दद्दू के प्रति इतना कटु क्यों है आज आठ महीनों का वह हर पल उमा के सामने चलचित्र सा लगा जो जो उसने के साथ देखा अच्छा, तो पापा के साथ ही घर से निकल लेते हैं जो पापा के बाद ही घर वापस आते हैं दिन में घर में आते हैं तब वह घर पर रहते हैं जब तक घर पर मम्मा नहीं रहती मम्मा के आते ही वो फिर से बाहर निकल जाते हैं और मैं पगली सोचती रही कि दद्दू का घर पर मन नहीं लगता इसलिए वो बोरित से बचने के लिए बाहर जाते हैं ओह गॉड इतना सब कुछ क्या पापा ये सब जानते हैं नहीं पापा नहीं जानते होंगे वरना वो मम्मा का ऐसा कुछ नहीं करने देते पापा को कुछ तो बताना पड़ेगा अनमनी सी उमा विचारों में खोई कब वापस दद्दू के कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई स्वयं उसे भी याद नहीं रहा देविका प्रसाद जी को पोती की चिंता जो हो रही थी वह भाप रहे थे वो जागते हुए भी सोने का बहाना करते रहे ताकि उमा को ये लगे कि उन्होंने कुछ नहीं सुना सुबह आठ बजे कोचिंग के लिए जाते हुए जब उमा ने दद्दू को बरामदे में बैठे देखा तो यूं ही पूछ लिया क्या हुआ दद्दू आज आप टहलने नहीं गए आपके बिना आपके दोस्तों का मन कैसे लगेगा और हंसते हुए जैसे ही वो दद्दू से लिपटी एकाएक चौंक पड़ी ओह दद्दू आपको तो तेज बुखार है शरीर गर्म है कब से है बुखार आपने आप पापा को बताया क्यों नहीं उमा भागते हुए वापस घर में गई माँ से बोली मम्मा दद्दू को तेज बुखार है आज आप छुट्टी ले लो ना ज्योति ने साफ मना कर दिया मैं छुट्टी नहीं ले सकती अभी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है उमा ने फिर से कहा मम्मा ले लो ना प्लीज दद्दू इस हालत में दिन भर अकेले कैसे रहेंगे ज्योति ने फिर वही जवाब दोहराया कहा ना नहीं ले सकती तुम बार बार क्यों कह रही हो ज्योति ने इतनी रूढ़ता से मना किया कि उमा फिर से उन्हें कुछ नहीं कह पाई वह वा वापस बाहर गई उसने दद्दू से कहा अच्छा दद्दू आज मैं कोचिंग व कॉलेज नहीं जाती पापा तो निकल चुके हैं मम्मा छुट्टी नहीं ले सकती मैं आज घर पर रह जाती हूँ आपको डॉक्टर को भी दिखा लाऊंगी और दिन भर आपका ख्याल भी रख लूँगी नहीं बेटा मेरा क्या ख्याल रखना कोई बच्चा थोड़े ही हूँ फिर ये बुखार तो बुढ़ापे की तासीर है एक दो दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा कोचिंग जा बेटा और कॉलेज भी तेरे एग्ज़ाम भी तो सर पर हैं नहीं दद्दू आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी एक दो दिन कोचिंग न जाऊंगी या कॉलेज न जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहकर उमा दद्दू के पास ही बेंच पर बैठ गई देविका प्रसाद जी ने उमा के सर पर हाथ फिरा पर कहा और उसे समझाया तू चिंता बहुत करती है पगली तू जा आज कहीं ना जाऊंगा। दिन भर घर में आराम करूँगा बुढ़ापे में तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है हाँ शाम को चाय तेरे हाथ की ही पीऊँगा समझी अभी तू जा उमा अनमने मन से उठी और वापस घर में गई एक प्लेट में एप्पल चीकू रखे बिस्किट नमकीन रखी बर्नी खोलकर देखा तो नमकीन ख़त्म हो गई बिस्किट भी सिर्फ मेरी के ही बचे जो दद्दू को बिल्कुल पसंद नहीं दद्दू के कमरे में टेबल पर सामान रखा बोली दद्दू आप ये फ्रूट्स खा लेना और ये बिस्किट नमकिन भी खा लेना मैं मानती हूँ आपको मेरी बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है पर अभी खा लेना प्लीज़ दद्दू मैं शाम को आपके पसंद वाले बिस्किट ज़रूर ले के आऊँगी और दाल की कचोरी भी बनाऊँगी का प्रसाद जी ने पोती का मन रख लेने की हाँ कर दी पर वे जानते थे कि कुछ भी खा नहीं पाएंगे बाय कहते हुए उमा ने बुझे मन से स्कूटी स्टार्ट की दद्दू को देखते हुए धीरे धीरे गेट के बाहर निकल कोचिंग क्लास की ओर चल पड़ी पर आज उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा न कोचिंग में न कॉलेज में बार बार सोचती रही मम्मा ने एक दिन की छुट्टी ले, ले लेती तो क्या हो जाता दद्दू क्या सोचेंगे इस हालत में भी हमें उनकी परवाह नहीं आज छुट्टी जल्दी हो जाने से उमा इतनी खुश हुई मानो कोई मुँह मांगी मुराद मिल गई हो विचारों में खोई उमा की तरंदा जब टूटी जब दद्दू के कहराने की आवाज़ आई क्या हुआ दद्दू कुछ नहीं बेटा थोड़ा सा शरीर अकड़ गया है आज डांस क्लास नहीं गई नहीं दद्दू आपको इस हाल में छोड़कर डांस क्लास उमा अपना वायक्य तोड़ते हुए बीच में बोली आपके लिए चाय बना कर नहीं बेटा अदरक वाला दूध ऐसा कहते कहते अचानक उमा को याद आया कि सुमन आंटी ने हल्दी वाला दूध देने को कहा था बापरे में तो भूल ही गई एक मिनट आई दद्दू कहकर उमा किचन में चली गई हल्दी वाला दूध बनाकर लाई व दद्दू को बहला फुसला कर पिलाया शाम साढ़े सात बजे उमा को रसोई में खटपट की आवाज सुनाई दी उमा को लगा मम्मा नीचे आ गई पर वह दद्दू के पास ही बैठे रही उसका मन नहीं किया कि वह जाकर मम्मा को कुछ बात करे वह तो बस पापा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी पापा के आने का एहसास होते ही वह मेन गेट की ओर दौड़ पड़ी लगभग पापा को हाथ से बैग छीनते हुए कहने लगी पापा दद्दू की तबीयत ठीक नहीं है सुबह से बुखार है आप फटाफट गाड़ी निकालिए दद्दू को डॉक्टर के दिखा के लाते हैं पापा आप जल्दी से गाड़ी निकालो तब तक मैं दद्दू को लेकर आती हूँ उमा अंदर भागी फटाफट दद्दू को बाहर लाने की तैयारी करने लगी देविका प्रसाद जी कहते ही रहे बेटा तू क्यों बेवह जनरेश को परेशान करती है मैं एकदम ठीक हूँ पर उमा ने एक ना सुनी वह दद्दू को बाहर ले आई रास्ते में पापा को दद्दू की तबीयत के बारे में गिरने के बारे में विस्तार से बताती रही। वे लोग डॉक्टर को दिखा कर लौटे जब तक ज्योति रसोई का काम निपटा कर वापस ऊपर अपने कमरे में जा चुकी थी उमा ने रसोई में जाकर देखा मम्मा ने दद्दू को बुखार में खिलाने के हिसाब से कुछ नहीं बनाया उसने फटाफट दलिया बनाया पापड़ सेका व दद्दू के लिए ले आई दोनों बाप बेटे ने मिलकर बड़े प्यार व मनोहार से दद्दू को दलिया खिलाया अलबत्ता पापड़ उन्होंने बिना अना के खा लिया प्लेट रसोई में रखने गई उमा को मुनक्का याद आई उसने आठ दस मुनक्का तवे पर गर्म की काला नमक व काली मिर्च लेकर लगाकर लेके आ गई नरेश बेटी की समझदारी पर गर्व कर रहे थे तो देविका प्रसाद जी पोती के स्नेह से अभिभूत होते। उठे देविका प्रसाद जी को नींद आने पर दोनों बाप बेटी उठकर किचन में आए पापा को खाना गर्म कर परोसते हुए उमा ने पापा से के प्रति माँ के व्यवहार का जिक्र किया नरेश ने नीचे गर्दन कर कहा मुझे सब पता है बेटा बाऊजी के बारे में बाऊजी से ज़्यादा ताने तो मुझे सुनने को मिलते हैं पर मैं मजबूर हूँ मैं बाऊजी को गांव भी नहीं छोड़ सकता बाऊजी थी जब मैं निश्चिंत था अब गांव में किसके भरोसे छोड़ूँ यहाँ रखने पर कम से कम सुबह शाम इनकी शक्ल तो देख पाता हूँ पर पापा दद्दू इस कदर इतनी बेइजती कब तक सहते रहेंगे वो अंदर ही अंदर टूट बिखर रहे हैं वो किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती बस तरह घंटों घंटों घर से बाहर कब तक रहेंगे हाँ बेटा पर तू ही बता मैं क्या करूं कहते कहते नरेश ने अपनी डबडबाई आंखें बेटी से छुपाने की कोशिश की पर बेटी ने बाप का दर्द भांप लिया तुरंत बात को बदलते हुए कॉलेज के ट्रस्टी के आकस्मिक निधन की बात पर आ गई क्योंकि वह जानती थी अम्मा जिस बात पर अड़ती है फिर किसी की नहीं सुनती और तब पापा भी एक नहीं चलती जब से दद्दू साथ रहने लगे हैं मम्मा को ज्यादा ही मनमानी करने लगी है दोनों खाकर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए पर उमा को रात भर नींद नहीं आई सोचती रही दद्दू कब तक इस तरह जलील होकर जीते रहेंगे क्या मैं दद्दू के लिए कुछ नहीं कर सकती नींद से कोसों दूर घंटों परेशान उमा का चेहरा एकदम से चमक उठा पच्चीस दिन से आज पहली बार उसने अपने प्री बीएड में पास होने के परिणाम की खुशी हुई वो बीएड करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका सेंटर दूसरे शहर में आया था और वो मम्मी पापा से दूर नहीं जाना चाहती थी पर आज उसने तय कर लिया अब बी एड करेगी और दू उसके साथ रहेंगे वो भी अकेले नहीं रहेगी और दद्दू भी मजबूर नहीं रहेंगे सुबह उठते ही उसने अपना फैसला अपने पापा को सुनाया बेटी का निर्णय सुनकर देवी का प्रसाद जी पोती के अपने भन के भंवर में डूब रहे थे तो नरेश बेटी के समझदारी के सागर में तैर रहे थे उन्हें लगा कि उनके की उनके कर्तव्यों की किश्ती को उनकी बेटी ने डूबने से बचा लिया नमस्कार आप सुन रहे बहुत ही प्यारी सी कहानी बेबस बुढ़ापा इस कहानी को आप सुन रहे थे आशा होजा के द्वारा बहुत ही अच्छी कहानी जो एक पोती जो है जिसको एक मेन रोल लीड रोल आपने दिया है उमा को और उनके रोल को देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम जो है छोटे होने पर भी हम कुछ कर सकते हैं एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है और जिन चीजों को हम लोग सही रूप से देखते हैं उसे सही ढंग से करने भी आना चाहिए तो एक उत्साह आपके अंदर चाहिए एक प्यार चाहिए इस तरह से हम लोग अपने हर चीजों को देखकर सही क्या है वो हम कर सकते हैं प्यारी सी कहानी जो है बेबस बुढ़ापा आपने अभी सुना आशा ऊर्जा के द्वारा आप सुन रहे हैं रेडमोन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी गम का सागर भी है हंसके उस पार जाना पड़ेगा जिंदगी एक एहसास है टूटे दिल की कोई आस है जिंदगी एक एहसास है टूटे दिल की कोई आस है जिंदगी एक बनवास है काट कर सब को जाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा रूठे हैं हमसे तो क्या जिंदगी बेवफ़ा है तो क्या अपने रूठे हैं हमसे तो क्या हाथ में हाथ ना हो तो क्या साथ फिर भी निभाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़े कोई पहचान है जिंदगी एक मुस्कान है दर्द की कोई पहचान है जिंदगी एक मेहमान है छोड़ संसार जाना पड़ेगा